अब विद्ध दिशा को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ जो नवीन विद्या का ग्रहण करना चाहते और ऐश्वर्य की इच्छा करने और इंद्रियों के जीतने वाले विद्वान जन अज्ञानी जनों को बोध देकर विद्वान करते हैं वे ही सत्कार करने योग्य होते हैं भावार्थ मनुष्यों को चाहिए कि सदा ही नवीन-नवीन विद्या और नवीन-नवीन कार्य को सिद्ध करके ऐश्वर्य को प्राप्त हों इस प्रकार अन्यों के प्रति उपदेश करें भावार्थ जो राजा जन हैं वे ब्रह्मचर्य से विद्याओं को प्राप्त होकर चवालीस वर्स की अवस्था से युक्त हुए समा वर्तन करके अर्थात ग्रहस्थास्त्रम को विधि पूर्वक ग्रहन कर स्वयंबर विवाह कर और सेना की व्रिद्ध करके प्रजा की सब प्रकार से रक्षा करें अब विद्व दिशय को पुरुशार्थ रक्षन विशय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है ए मनुस्य, वंश और धन की आशा से आप लोग आलस्य से पुरुशार्थ का न त्याक करो तो किंतु सत्य पुरुषार्थ की वृद्धि से ऐश्वर्य की वृद्धि करके वस्त्र और रथ से जैसे वैसे सुख का भोग करके नवीन यश प्रकट करो इस सूत्र में इंद्र और विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 29वां सुक्त 25वां वर्ग समाप्त हुआ अब 15 ऋचा वाले तीसवें सूक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र से इंद्र के विषय को कहते हैं भावार्थ हे विद्वन कौन बिजली आदि की विद्या के प्राप्त होने को अधिकारी है इस प्रकार पूछता हूं जो विद्वानों के संग से यथार्थ वक्ता जनों की रीति से विद्या और हस्त क्रिया को ग्रहण करके नित्य प्रयत्न करें यह उत्तर है भावार्थ जब शिल्प आदि विद्या के जानने की इच्छा करने वाले जन विद्वानों के प्रति पूछें तब उनके प्रति यथार्थ उत्तर देंवे इस प्रकार परस्पर मित्र हुए बिजली आदि की विद्या की उन्नति करें भावार्थ दो उपाय विद्या की प्राप्ति के लिए जानने चाहिए उनमें प्रथम उपाय यह है कि विद्या का अध्यापक यथार्थ वक्ता होवे तथा सुनने और पढ़ने वाला पवित्र कपट रहित और पुरुषार्थी होवे दूसरा उपाय यह है कि श्रेष्ठ विद्वानों का कर्म देखकर आप भी वैसा ही कर्म करें ऐसा करने पर सबको विद्या का लाभ होवे अब वीरों के कर्म को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जैसे सूर्य और मेघ परस्पर युद्ध करते हैं वैसे राजा शत्रु के साथ संग्राम करे और जैसे सूर्य किरणों से सब कार्य को सिद्ध करता है वैसे राजा सेना और मंत्री जनों से संपूर्ण राजकृत्य सिद्ध करें भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपटोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे दूर स्थित भी सूर्य अपने प्रकाश से प्रसिद्ध होता है वैसे ही दूर वर्तमान भी यथार्थ वक्ता जन प्रकाशित यश वाले होते हैं अब विद्ध दिशा को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ वे ही विद्वान जन जगत के सुख करने वाले होते हैं जो सूर्य और मेघ के समान जगत के सुख करने वाले हैं तथा अपने समान दूसरे के सुख करने वाले होते हैं अब वीर विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे राजजनों जो सूर्य मेघ को जीतकर जगत को सुख देता है वैसे दुष्ट शत्रुओं को जीतकर प्रजाओं को सुख दीजिए भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है हे राजजनों आप लोग जैसे सूर्य मेघ को बरसाए जगत के सुख को और पवन से भूगोलों को घुमाके दिन रात करता है वैसे ही विद्या और विने की राज में व्रिष्टिकर, अपने अपने कर्म में सब को चला के सुख और विजय को उत्पन्न करो। भावार्थ इस मंत्र में वाचक लुपतोपमा अलंकार है, वे ही जन दास हैं। कि जिनकी इस्त्रियां शत्रु के सद्रश विजय को देने वाली वर्तमान हों और जैसे सूर्य और मेग का संग्राम है वैसे ही दुस्त जनों के साथ राजा का संग्राम हो। अब विद्वानों के उपदेश विशय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ जैसे वचनों से वियुक्त गौएं नहीं शोभित होती वैसे ही संतानों के सदृश वर्तमान सघन औयवों से रहित मेघ नहीं होता है अब वीरराज विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो राजा सूर्य मेघ के स्वभाव के सदृश स्वभाव वाला हुआ धर्मशास्त्र में कहे हुए अष्ट मास परिमाण परमित प्रजाओं से कर लेता है और 4 मास यथिष्ट पदार्थ को देता है। इस प्रकार सब प्रजाओं को प्रसन्न करता है वही सब प्रकार से ऐश्वर्यवान होता है अब अग्नि दृष्टांत से राज विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे सूर्य सहस्त्रों किरणों को देकर संपूर्ण जगत को आनंदित करता है वैसे ही राजा असंख्य उत्तम गुणों को देकर प्रजाओं को निरंतर प्रसन्न करे भावार्थ हे मनुष्यों जो बिजली और सूर्य रूप अग्नि युक्त पूर्वक आप लोगों से सेवन किया जाए तो दिन और रात्रि सुख पूर्वक व्यतीत होवें भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे विद्वानों आप लोग रात्रि और दिन के कृत्यों को जानकर और स्वयं उत्तम प्रकार परीक्षा करके राजा आदिकों के लिए उन कृत्यों का उपदेश दीजिए जिससे ये सब सुखी हों और जैसे शीघ्र चलने वाला घोड़ा दौड़ता है वो वैसे ही दिन और रात व्यतीत होता है यह जानना चाहिए भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जो मनुष्य शीत और उष्ण का सेवन युक्ति से करने को जानते हैं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 यह 30वां सूक्त और 28वां वर्ग समाप्त हुआ अब 13 ऋचा वाले 31वें सूक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र से इंद्र गुणों को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है जो राजा रथ आदि के चलने के लिए मार्गों को सुडौल बनाके उस मार्गों से रथ आदि वाहनों पर चढ़के तथा जाय और आए के पशुओं का पालन करने वाला पशुओं को जैसे वैसे शत्रुओं को रोक के प्रजाओं का निरंतर पालन करता है वही सब प्रकार वृद्धि को प्राप्त होता है भावार्थ जो अतिकाल पर्यंत जीने बल बढ़ाने राज्य करने और वृद्धि करने के लिए यत्न करता है वही कृतकृत्य होता है भावार्थ जो राजा बल से बल और धन से धन को उत्पन्न करके न्याय के प्रकाश से अन्याय रूप अंधकार का निवारण कर पूर्ण मनोरथों से युक्त प्रजाओं को करके विद्या आदि उत्तम गुणों के ग्रहण के लिए प्रेरणा करता है वही अखंड ऐश्वर्य वाला सदा होता है भावार्थ राजाओं की योग्यता है जो अंतःकरण से राज्य की उन्नति करने की इच्छा करें वे सदा ही सत्कार करने योग्य हैं भावार्थ जो राजा जन मेघ के सदृश सुख बरसाने और आकाश के सदृश नहीं हिलने वाले अग्नि आदि के वाहनों को रच के इधर-उधर भ्रमण करके दुष्ट चारों का नाश करके प्रजाओं को प्रसन्न करें वे भागदुशाली होते हैं अविवद्यानों के गुणों को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ हे राजा आदि जनो जो विद्वान जन आप लोगों के लिए अनादिकाल से सिद्ध राजनीति और विजय के उपायों की शिक्षा करें उनको अपने आत्मा के सदृश आप लोग सत्कार करें भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे विद्वन जैसे ईश्वर ने सूर्य और मेघ का संबंध रचा वैसे ही अन्य भी बहुत संबंध रचे यह जानना चाहिए भावार्थ ऐश्वर्य वाला मनुष्य अन्य जनों के लिए धन और धान्य आदि देंवें और जहां विद्वान रमें वहां ही संपूर्ण जन क्रीड़ा करें